इसके लिए हैं अतीत इत्यादि यो व्यवहार व्यवहार व्यवहार व्यवहार अर्थात ज्ञान होना शब्द प्रयोग करना शब्द प्रयोग करना ये अर्थात यहाँ व्यवहार शब्द से शब्द प्रयोग रूप व्यवहार को, को लिया जाता है जो कि दूसरों को दिखता है जो अभिज्ञान रूप व्यवहार है ज्ञान होना तो वो दूसरों को पता नहीं चलता इसलिए यहाँ कहते हैं अतितादि यो व्यवहार व्यवहार अर्थात जो एक नंबर टिप्पणी में दो नंबर टिप्पणी अच्छा अतितादि यो व्यवहार तो दो नंबर टिप्पणी देखिये अतीतत्वम अति किसको कहेंगे अति वर्तमान है नहीं, नहीं है वर्तमान में ध्वंस अतीत का ध्वंस है तो कहते हैं वर्तमान ध्वंस प्रतियोगित्व अतितत्व वर्तमान में जो ध्वंस है वो पहले था वर्तमान जो ध्वंस है मतलब जिसका ध्वंस है वर्तमान में जिसका ध्वंस है वो पदार्थ कभी अतीत में था तो उसी को कहेंगे अतीत तो वर्तमान कालीन ध्वंस्य प्रतियोगित्व वर्तमान अर्थात विद्यमान विद्यमान जो ध्वंस उसका जो प्रतियोगी होगा वो अतीत काल में था अतीतत्व हो जाएगा और भविष्यत्व तो? ग भाव वर्तमान प्राग भाव प्रतियोगित्व वर्तमान तो, जिसका प्राग भाव है वो पदार्थ अभी है नहीं आगे होगा उसी को भविष्य कहेंगे और वर्तमान शब्द प्रयोग अधिकरणत्व शब्द प्रयोग का अधिकरण वही वर्तमान काल शब्द प्रयोग का जो अधिकरण काल है जिस समय आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसी को वर्तमान कहा जाएगा <स़्अल>। अधिकरण अर्थात क्योंकि जनिया नाम जनक काल जगता सभी का आश्रय है वही अधिकरण हो गया शब्द प्रयोग ये अतीता दि व्यवहार करते है ना इसलिए इसी को ले लिया ये सभी का हो जाएगा शब्द प्रयोग अधिक ये दीपिका में दे दिया प्रथम पंक्ति में देखिए सर्वाधार काल हो। सर्वकार्ये सर्वे च सभी का आधार इसको कहते हैं शब्द प्रयोग का भी आधार हो जाएगा अच्छा आगे पदकृतियों में अतीत इत्यादी व्यवहार व्यवहारकर्ता शब्द प्रयोग अतीतो भविष्य वर्तमान इलात्मक असाधारण हेतु काल मूलम अतितादि व्यवहार हेतु तो ये कहते हैं असाधारण तो हेतु लेना पड़ेगा क्यों अतीतादि व्यवहार हेतु कहेंगे वो तो ईश्वर भी होगा तो असाधारण हेतु क्योंकि जो बाकी तो ये साधारण कारण हो जाते हैं कुछ असाधारण हेतु लेना है तो अभी आप अतीतादि व्यवहार का असाधारण हेतु काल कहे तो अतीत ऐसे जो शब्द प्रयोग है तो ये शब्द प्रयोग होने से ये शब्द का समवायी कारण आकाश है तो अतीतादि व्यवहार का असाधारण हेतु आकाश है अतीत इस प्रकार शब्द प्रयोग करने का असाधारण हेतु आकाश भी है तो पूर्व पक्षी कह रहे नक्षणम अब तक लक्षण क्या हो गया व्यवहार असाधारण हेतु इदम लक्षणम आकाश अति व्याप्तम आकाश में ये लक्षण जाएगा क्यों जाएगा व्यवहार से जो व्यवहार है अतीत ऐसा तो आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो शब्दात्मकत्वात्ती चेत शब्द का समवाय कारण हो जाएगा आकाश इसलिए हेतु हो जाएगा आकाश और असाधारण कारण है जाएगा इति तो सिद्धांत उत्तर देता है न अत्र हेतु पदे नियमित हेतु और विवक्षित्वात निमित्त इ कार्य कट जाएगा हेतु पदे नवक्षित्व हेतु से निमित्त हेतु को लेना है शब्द प्रयोग का समवाय हेतु हो गया उपादान हेतु हो गया आकाश आकाश में अति व्याप्त तो हो रहा था वो आकाश हो गया शब्द का समवायी कारण हम कितु निमित्त कारण कहेंगे अतः हेतु शब्द नेतु हे और विवक्षित यहाँ हेतु शब्द से निमित्त हेतु कहा जाएगा अभी लक्षण कितना हो जाएगा असाधारण निमित्त हेतु काल इतना लक्षण हो गया असाधारण भी कहना पड़ेगा निमित्त भी कहना पड़ेगा तो निमित्त नहीं कहेंगे तो अलग जगह में गया असाधारण नहीं कहेंगे तो अलग जगह में जाएगा जो निमित्त है वो असाधारण है वो साधारण नहीं है कि साधारण भी निमित्त होंगे ईश्वर भी सभी के प्रति निमित्त वो भी हो सकता है इसलिए असाधारण भी होना चाहिए निमित्त भी होना चाहिए दोनों होना चाहिए अच्छा अभी देखिए तो अतीतादि व्यवहार ब्यवार व्यवहार शब्द का क्या अर्थ शब्द प्रयोग तो अतीत ऐसे शब्द प्रयोग का असाधारण और निमित्त हेतु जो कंठ तालु अभिघात होकर के शब्द का उच्चारण हो रहा है तो ये अतीत ऐसे शब्द प्रयोग किए उसका असाधारण और निमित्त हेतु कंठ तालु का अभिघात हुआ अभिघात संयोग तो अभी अब जितना लक्षण बनाए अतितादि व्यवहार का असाधारण निमित्त हेतु वो तो कंठ तालु अभिघात में भी गया तो इसलिए कहते हैं नच एवं कंठ तालवादि अभिघात अति व्याप्तिर पूर्व पक्षी कहता है कंठ तालुवादि अभिघात अतिव्यापति तो सिद्धांत कहता है कितनी नचवाच्य तो अभिघात क्या है कहते हैं शब्द जनक संयोग अभिघात संयोग अभिघात शब्द जनक जो संयोग से शब्द होगा उसको कहेंगे अभिघात और जो अजनक होगा उसको कहेंगे नोदनम ऐसे दो शब्द व्यवहार होता है अर्थात तो शब्दाजनक संयोग नोदनम और शब्द जनक संयोग अभिघात अभी कंठ तालु अभिघात में अतिव्याप्ति हुआ इसलिए कहेंगे और विशेषण देंगे विभुत्व सती अभी विभूत्व्यार्थात तो अतितादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतु उसे पहले लगा देंगे विभुत्व विभुत्व सती अतितादिव्यवहार असाधारण निमित्त हेतु काल विभुत्व भी कहना पड़ेगा ये जो कंठ तालु अभिघात ये विभू है सर्वत्र है नहीं, नहीं है तो नहीं होने से उसमें अतिव्याप्ति वारण हो जाएगा शब्द जनक अभिघात और शब्दाजनक न जिस संयोग से शब्द हो अच्छा। तो अभी निष्कृष्ट लक्षण क्या हो जाएगा पहले विभुत्व सतीमित हेतु काल किरणावली में प्रथम पंक्ति में दिया विभूत अतितादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्व लक्षण ये निष्कृष्ट लक्षण हो गया अच्छा ये हो गया काल का लक्षण आगे हैं। ये दीपिका का है इसलिए अच्छा आगे काल के आगे दिक् दिक्क प्राच्यादी व्यवहार दिक् प्राच्यादि जैसे अतीताद्यवहार से हेतु ऐसे प्राच्यादि हेतु हेतु हो होने से और विभू का ये हो जाने से वो तो गुणवचनाथ उसे दिप हो जाता है तो नित्या च नित्या भी है तो काल जैसे नित्य है वो भी दिख भी नित्या है तो ये में दे दिया दिशो लक्षण माह प्राची थी आगे उदयाचल सन्निहिता या दिख प्राची सूर्य जिस दिशा में उदय होते हैं उसको प्राची कहते हैं और अस्ताचल संहिता अचल पर्वत तो अस्था चलो सन्निता यादिक अधिक जहां सूर्य अस्त होते हैं उसको प्रतीची कहते हैं मेरू सन्निता या दिख सा तो मतलब उसको उदिची उत्तर दिशा कहते हैं मेरु उत्तर दिशा में होता है और मेरू और व्यवहिता या तो सा दक्षिण दिशा इन्था। इन्था। इन्था। सन्निकर्ष निहित अर्थात समीप में यहाँ कहा सोमनाथ में सुमनाथ में कितने तीर लगा है कुछ कहते है की सिद्धा दक्षिण मेरुखा अर्थात सुमनाथ मंदिर और दक्षिण का बीच में और कुछ ये नहीं है सुमनाथ में शायद देखा था एक मतलब मंदिर के बाहर में के तीर लगाए हैं तो मतलब सुई जैसा वो ये मतलब सीधा दक्षिण में रुको ये अर्थात इंगित करता है बीच में और कुछ नहीं है यहाँ तो, से दक्षिण में तो से वो है आगे तो समुद्र समुद्र है अच्छा पद पदकृत्य में प्राची थी यम प्राची यम अवाची यम प्रतिचि यम उदीची स्त्रीलिंग होने से यम हो गया इत्यादि व्यवहार असाधारणम कारणम दिक् ये सब व्यवहार का जो असाधारण कारण उसको दिक कहा जाता है खाली हेतु दिक इतनी उच्च मान है खाली जो अभी लक्षण किसका कर रहे है दिक्का दिक। दिक लक्ष्य कौन हो जाएगा दिक दिख तो लक्ष्य हो गया दिक और लक्षण करेंगे हेतु तो दिक्कत लक्षण करते हैं और लक्षण कहते हैं हेतु अर्थात जो हेतु होगा वो दिक होगा तो कहा जाएगा लक्षण कहा जाएगा शब्द में अच्छा शब्द किसका हेतु हो जाएगा हेतु को जाने देना दिक कहते हैं कि हेतु जो होगा वो दिक होगा हेतु अर्थात गठपट आदि में भी सब हेतु है घटो जलवायने के लिए हेतु है, है। पट आवरण के लिए हेतु है तो कहते हैं हेतु उच्च माने परमाणु अति व्याप्ति तो घटपट जब है तो परमाणु तो क्यों गए ये घटपट निश्चित रूप से हेतु है हे, वो कोई बात हो सकता है नहीं भी हो सकता है उत्पन्न घटो द्वितीय क्षण में नाश हो गया किसका हेतु हुआ तो नाश के लिए हेतु हो गया तो नाशक तो तो का वह पदार्थ हो गया तो इसलिए कहते हैं परमाणु ये तो निश्चित रूप से हेतु होगा ही होगा और उसका नाश भी नहीं होगा अनित्य पदार्थ है इसलिए कहते हैं परमाणु आदो अति आदि कह दिया आप जितना ले सकते हैं तो ये परमाणु अर्थात वो तो निश्चित रूप से हेतु है हे ही है इसलिए परमाणु कह दिया व्याप्ति ही अतिव्याप्ति सियाद ताराण तो प्राचियादि व्यवहार हेतु ये कहा गया प्राच्यादि व्यवहार का जो हेतु है हे। अच्छा कालादो वाराणाय असाधारण यह आकाशाद दिया है ना तो पूर्व में कहा था शब्दात्मक तो या आकाश में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए असाधारण पहले कहा था काल का लक्षण कर रहे थे शब्दात्मक होने से न निमित्त दिया था निमित्त आकाश के लिए निमित्त दिया था तो असाधारण हेतु अर्थात साधारण नहीं हो जो साधारण कारण होते हैं उसमें नहीं जाए इसलिए असाधारण कहा गया तो यहाँ कहते हैं कि आकाशाद वारण असाधारण आकाश कोई सा, साधारण कारण नहीं है जो साधारण कारण का लक्षण है क्या है उस श्लोक उसको कार्य वृण स्मिता उसमें आकाश नहीं है अगर आकाश में जाता आकाश साधारण होता तो हम उसमें बारण करने के लिए असाधारण कहते इसलिए आकाश नहीं हो होके कालाद काल साधारण कारण है उसको वारण करने के लिए असाधारण आकाश आदव का संशोधन कर लेना है कालाद तो कहेंगे आकाश में तो किंतु जाएगा लक्षण उसके लिए निमित्त तो? अब पूर्व में काल का विचार में कह दिए थे आकाश में अति व्याप्ति वारण के निमित्त तो है तो? वो भी यहां देना पड़ेगा और प्राच्यादि व्यवहार प्राच्य ऐसे शब्द उपचारण करेंगे अभी प्राच्यादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतु ये तालु अभिगात होगा इसलिए विभूत्व सती ये भी कहना पड़ेगा तो अभी यहाँ भी लक्षण हो जाएगा विभूत सती प्राच्यादि व्यवहार निमित्त हेतु ये कहना पड़ेगा किरणावली में प्रथम पंक्ति में विभूत सती प्राच्यादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्व तो इति लक्षण ये लक्षण हो जाएगा इसलिए वो ऊपर में आकाश आदो काट करके काला वाराण करेंगे और आगे निमित्त और विभुतो ये दोनों भी जोड़ना पड़ेगा आकाश वारणा निमित्त कंठतालो अभिघात वारणाय भी जोड़ना पड़ेगा कैसे द्विरोख दियोणुक उपभोक् वो ग्राह्य नहीं, को का नहीं।, वो नहीं। को होता है वो भी का नहीं है है का होता भी साधन ये परमाणु में एक ये दिया था वहीं तो थोड़ा विचार कठिन बोल के उसको विचार करेंगे आगे जब किरणाम जब न्यायंगे वहाँ देखेंगे आगे ये हो गया द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय अभाव विशेष अभाव इतने सारे ये कह दिया गया था पदार्थ तो फिर प्रथम द्रव्य पदार्थ को विभाग किया तो द्रव्य का कितने विभाग है नव क्या क्या है पृथ्वी मन तो अभी दिक हो गया दिक के बाद आत्मा तो अभी कहते हैं ज्ञानाधिकरण आत्मा स द्विध पर जीवात्मा चेत तत्र पर जीवात्मा प्रति प्रतिशरीम भिन्नो विभूर बिभुर्त्यत् ज्ञाकरण समस् कैसे कहेंगे ज्ञान से अधिकरण ज्ञान का जो अधिकरण है वो आत्मा है तो अधिकरण कहेंगे अधिकरण तो ज्ञान का अधिकरण कहने से वो काल इत्यादि भी अधिकरण है किसी काल में रहेगा इसलिए कहेंगे समवाय सम्बन्ध कहना है सद्विविध स कहने से आत्मा द्विविध परमात्मा जीव आत्मा च परमात्मा में समास कैसे कहेंगे परमश्मा एक ही सूत्र समास होता है आने सन कृष्टा पूज्य मान ही अच्छा तत्र ईश्वरः सर्वज्ञ परमात्मा एक एवं जो परमात्मा है वही ईश्वर है और वह सर्वज्ञ वो एक है दो विभाग हो गया आत्मा का परमात्मा वो एक है जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नः प्रत्येक शरीर के लिए जीवात्मा अलग अलग हो जाएगा और विभु और नित्य ये व्यापक है प्रत्येक शरीर में किन्तु अलग अलग, अलग अर्थात व्यापक आत्मा होने पर भी प्रत्येक व्यापक आत्मा एक शरीर में तादात्म्य करेगा सर्वत्र नहीं विभूत दोनों, दोनों है किंतु यहाँ तो जीवात्मा प्रति शरीरम में भिन्न नित्य एक वचन कहते हैं इसलिए जीवात्मा के लिए लिया जाएगा तो विभू नित्य वो तो परमात्मा है इसलिए और इसके लिए नहीं कहा विभूत नित्य बोल करके मतलब वो सभी को ज्ञान तो है उसके लिए और लक्षण सीविधा स आत्मा ठीक तो तो है ना ये वाक्य आधा है ना जीवात्मा प्रतिशरी भिन्न तो आगे विभूत नित्य कह करके दोनों को कैसे लेंगे ना। तो एक ही वाक्य है अगर इसको अलग वाक्य कह देता तो फिर ले लिया जाता ये भिन्न जो है वही विभु है समान अधिकरण करते हैं एक वाक्य का एक अंश मतलब एक ना वाक्य भेद दोष आ जाएगा किरणावली में वाम पार्श्व अच्छा बाम में नीचे से तृतीय पंक्ति में कालिक संबंधे न सर्व वस्तुमान प्रतीत्या सर्वाधिकरण काल सिद्धि दिया न जहा पाठ चलते है वही देखना है वाम पार्श्व अड़तीस काली न, का संबंध है ना सर्व वस्तुमान जो दीपिका में कहते ना सर्वाधार काल <najbardziej> तो सर्वाधार सभी का आधार सभी काल में रहेंगे सभी काल में रहेंगे काली का संबंध है ना हम कहते ना किसी काल में है तो संबंध काली का संबंध होता है, है। सर्व वस्तुमान काल इसी प्रकार की प्रती होती होने से सर्वाधिकरण न काल सिद्धि आगे जहाँ पाठ चलता था प्रत्यात्मा जीवात्मा प्रति भिन्नो विभूर नित्यस्य बहुत प्रतिशरी विभुर नित्यत्मा ये जीवात्मा सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है तो फिर में में भिन्न कैसे सब आ प्रत्येक आत्मा एक शरीर में तादात्म्य करेगा मेरा ये शरीर कहेगा वो दूसरा शरीर को मेरा नहीं कहेगा और सम रहेगा रहेगा सर्वत्र किंतु ये शरीर मेरा है ऐसा कहेगा दूसरा शरीर को मेरा नहीं कहेगा उसमें भी रहेगा विद्यमान सर्वत्र होने पर भी एक शरीर में और जिस शरीर को मेरा कहेगा उसी शरीर में एक मन रहेगा उसी मन के साथ वो संयोग होने से उसी शरीर में सब ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष होगा अभी रामानंद आत्मा वो रामानंद शरीर में रहेगा उसमें में मन रहेगा उस मन के साथ जब रामानंद आत्मा का संयोग होगा तो रामानंद शरीर में सुख दुख इत्यादि होगा अर्थात सुख दुख तो रामानंद आत्मा में उत्पन्न होंगे अभी रामानंद आत्मा श्यामानंद शरीर में भी है श्यामानंद शरीर में श्यामानंद का मन भी है रामानंद आत्मा श्यामानंद मन के साथ संबंध हुआ आत्मा मन संयुग होने से ज्ञान उत्पन्न होना है कहेंगे कि रामानंद आत्मा श्यामानंद मन के साथ संबंध होने पर भी तत्सबंधजन्य ज्ञान श्यामानंद को नहीं होगा और रामानंद को भी नहीं होगा क्योंकि जिस शरीर के साथ वो मैं मानता है उसी शरीर अव छेदन जो मन उसी मन के साथ संबंध होगा तो उधर ही ज्ञान होगा इनका न मन इन इन तो एक है हा? ना ना मनो सभी का अलग अलग है परमाणु रूप सभी का अलग अलग है आगे आएगा आत्मा सभी का अलग अलग है मन सभी का अलग अलग है मन किन्दु परमाणु आत्मा किन्दु विभू इसलिए कहेंगे देहा व छेद न होगा इसलिए आत्मा रामानंद का आत्मा श्यामानंद का मन के साथ श्यामानंद शरीर में संबंध हुआ होने पर भी वहां ज्ञान नहीं होगा क्योंकि रामानंद आत्मा को तो रामानंद शरीर अब ही ज्ञान होगा अन्यत्र नहीं होगा ईश्वर परमात्मा सर्वज्ञ सर्वज वही ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक समान है ना क्योंकि विभाग करने का समय परमात्मा कहता वहां ईश्वर नहीं कहता ये परमात्मा का दो विशेषण दे दिया वो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है दो विशेषण उसी का अच्छा पदकृत्य में भूतलाधि वारणा ज्ञान खाली कहेंगे अभी लक्षण किसका कर रहे हैं आत्मा का तो खाली कहें अधिकरण आत्मा तो अधिकरण तो भूतल भी है उसमें अति व्याप्ति होगी तो वारण करने के लिए कहेंगे की ज्ञानाधिकरण और काला अधिवारय समवायन नहीं तो ज्ञान भी किसी काल में भी रहेगा इसलिए समवाय सम्बंधन ज्ञान कालिक सम्बन्धन ज्ञाधिकरण कौन बनेगा काल इसलिए कहते हैं समवाय सम्बन्धन ज्ञाधिकरण आत्मा देयम आगे ईश्वर समवाय सम्बन्धे नित्य ज्ञानवान ईश्वर ईश्वर का लक्षण हो गया परमात्मा का नित्य ज्ञान रहेगा ईश्वर का जो ज्ञान होगा वो नित्य ज्ञान और समवाय संबंध सम्बन्ध न सुखादिमान जीव सुखादि समवाय कारणम जीव ईश्वर में ये सुख दुख इत्यादि नहीं है तो सुखादि का जो समवाय कारण जीव कहेंगे वो तो अनित्य ज्ञानवान ये जीव होता है अनित्य ज्ञान का जो समवायि कारण होगा वो जीव होगा क्योंकि ईश्वर तो नित्य ज्ञान का समवायि कारण तो इस प्रकार लक्षण कह सकते थे अनित्य ज्ञान का कारण हम जीव कहते हैं ज्ञान से ईश्वर के लिए कह दिया ना नित्य ज्ञान इसलिए पूरा भिन्न शब्द व्यवहार करके जब लक्षण किया जा सकता है ये समान शब्द लेने से अर्थात तो कहीं मतलब संशयग्रस्त हो जा सकता है इसलिए कह दिया सुखाद्य समवा कारण आदि पदों से आप ज्ञान लीजिए ईश्वर परमात्मा है तत्र अर्थात तयोर मध्य जीवात्मा परमात्मा मध्य सर्वत्र तत्र कहने का अर्थात ये जो विभाजक वाक्य में जितने कहा गया उनमें से तत्र अर्थात तेजु मध्य अथवा यहाँ तय मध्य बोल दो जैसे कहते ना तत्र पृथ्वी तेजो वायु काल दिगात्म मनासी नत्र का अर्थ क्या है कहता है कि जो विभाजक वाक्य हुआ आगे इसलिए कह दिया कि तत्र शब्द गुणादी सर्वत्र युज कह दिया गया तो तत्र अर्थात विभाजक वाक्य में यह इस प्रकार दोनों का बीच में ईश्वर तो सर्वज्ञ परमात्मा एक इसका है इसका मतलब संशय इसमें कहाँ है ईश्वर सर्वचन है नया यहाँ विशेष्य उसका दो विशेषण दिया क्योंकि विभाजन के बाकी में परमात्मा शब्द है वहां ईश्वर नहीं है मतलब तो परमात्मा का लक्षण करते हैं परमात्मा का लक्षण करते हैं कि अर्थात ईश्वर परमात्मा आगे एक है ये परमात्मा का लक्षण अच्छा आगे ठीक है बोली में नहीं, नहीं। ठीक है मन के लिए लक्ष्मी कहते थे सुखादि सुखादिउपलबिधन इंद्रिय मन तच प्रत्यात्मी परमाणुपम निच सुखादी उपलब्धि साधन इंद्रिय मन तभी लक्षण किसका करेंगे मन का मन हो गया लक्ष्य तो लक्षण कितना हो गया इंद्रियम बन खाली अगर इंद्रियम बन इतना कहेंगे तो अन्य में जाएगा इसलिए कहेंगे कि उपलब्धि साधनम हम इंद्रियम बन तो उपलब्धि साधनम इंद्रियम कहने से सारे वो इंद्रिय तो उपलब्धि का साधन है ही इसलिए कहा गया सुखादी उपलब्धि साधन हम इंद्रियम बन तत्यात्मनियतवात प्रति के प्रति भिन्न भिन्न मन ऐसा नियमन किया गया नियत निश्चित प्रति आत्मा के लिए अलग अलग मन है होने से आत्मा अनंत जीवात्मा अनंत हो गया था तो होने से अभी मन कितने हो जाएंगे अनंत तो हो जाएंगे यहाँ जो प्रत्यात्मा नियतत्वात तथा प्रति जीवात्मा नियतत्वात ईश्वर का मन नहीं है परमात्मा का मन नहीं है तो प्रत्यात्मी तथा प्रति जीवात्मा तत्वाद अनंत क्योंकि जीव अनंत हो गया तो ये भी अनंत और मन का परिमाण हो गया परमाणु रूपम और नित्यम नित्य मन परमाणु रूप नित्य और मन ये जो नित्य तो कि इन दोनों का उत्पन्न हुए अदृष्ट होने से ये उत्पन्न होगा नहीं है तो नहीं होगा तो ये मुक्त, होने पर मुक्त होने पर ये अदृष्ट नहीं रहेगा नहीं से अब देखिए 40 पृष्ठ देखिए देखिए तृतीय पंक्ति किरणावली ननु दिखा है ना? ननु मुक्ति दशायाम मुक्ति दशायाम आत्म मन संयोग अभाव ये मुक्ति जब हो जाएगा मनो नित्य है आत्मा नित्य है और आत्मा विभू है और विभू होने से संयोग नहीं रहेगा रहेगा कहते कहते कि संयोग अभाव है ना संयोग अभाव अभावना अर्थात शरीर शरीर अव... अवच्छेद न संयोग अभाव है ना शरीर नहीं रहेगा शरीर अवच्छेद आत्मा मनो संयोग में ही ज्ञान होगा जब शरीर अवच्छेद नहीं रहेगा तो नहीं होगा और दूसरा भी शरीर अवच्छेद न पूरी तत्व बहिर्देश आत्मा मनोसंयोग होना चाहिए जब सुसुप्ति में जाएगा मन पूरी तत्व में चला जाएगा तो पूरी तत्व में आत्मा रहेगा रहे। आत्मा तो व्यापक है आत्मा मनोसंयोग वहां भी होगा तो सुसुप्ति में भी ज्ञान होना चाहिए कहते इसलिए कहेंगे कि पूरी बहिर्देश शरीर अवच्छेद संयोग होने से ज्ञान होगा और मुक्त अवस्था में शरीर ही नहीं रहेगा इसलिए वो लोग ये जीवन मुक्त को ये नहीं मानते विदेह मुक्त ही मुक्ति है शरीर नहीं रहेगा तो अदृष्ट भी नहीं रहेगा अदृष्ट रहने से तो शरीर बनाएगा अदृष्ट नहीं रहा शरीर नहीं रहा तो स्वयं को अभाव है ना ज्ञानाभावत इसलिए ज्ञानाभावत आत्मनि अव्याप्ति जो लक्षण करते हैं आत्मा का वो अव्याप्ति हो जाएगा क्योंकि आप कहते हैं ज्ञान आत्मा वहां तक ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं होने से फिर आत्मा का लक्षण कैसे जाएगा कहते ज्ञान समान अधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मतव अर्थात तो आत्मा का लक्षण कहेंगे कि ज्ञान समानाधिकरण द्रव्यत्व जाति तो जहां ज्ञान रहेगा ज्ञान कहाँ रहेगा आत्मा, आत्मा में वहां द्रव्यत्व का व्याप्य जाति कौन रहेगा आत्मा में कोई जाति रहेगा क्या जाति रहेगा आत्मत्व तो द्रव्यत्व का व्याप्य है।, व्याप्य है आत्मा में द्रव्यत्व रहेगा रहेगा किन्तु आत्मत्व को लेना है क्योंकि आत्मत्व का द्रव्यत्व व्याप्य है तो अभी हम कहेंगे कि ज्ञान समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति कोई बद्ध जीव है उसका आत्मा में अभी ज्ञान है, है और उसमें द्रव्य व्याप्य जाति है जो जाति है कि बुद्ध जीव का आत्मा में जो है जो जाति वही जाति मुक्त आत्मा में भी रहेगा रहेगा <c debate> तो लक्षण अभी करेंगे कि ज्ञान समान अधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन सा जाति हो जाएगा हो वो कितना है तो इसलिए जो बुद्ध जीव का आत्मा में रहेगा वही जाति वहां भी रह जाएगा लक्षण बना देंगे तो अभ्यापी नहीं होगा ये सबको कहते हैं जाति घटित लक्षण करो अव्याप्ति नहीं होगा तो तो ज्ञानाधिकरण आत्मा आत्मा में ज्ञान है वो जाति अघटित तो लक्षण तो उसका जाति घटित अर्थात तो तो तो यही सब अव्याप्ति वारण करने के लिए अंतिम जाति घटित तो कर लेते हैं इसको कहते हैं अर्थात ज्ञान होने के लिए शरीर अवच्छेदन पूरी तत्व बहिर्देश होना चाहिए नहीं तो ये ज्ञान नहीं होगा सीधा लक्षण नहीं करता इसमें दोष हुआ ना पूरी तरह तो तो बहिर्देश अच्छा अच्छा आगे है वो मन का इसमें लक्षण में आएगा तो सुखादी उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन तति आत्मात् आत्मा के लिए नियत नियत निश्चित अलग अलग है परमाणु रूपम नित्यम चीतियों में सुखेती आत्म मन संयोगादि वारणाय इंद्रियं तो सुखादि उपलब्धि होने के लिए आत्म मन संयोग होना चाहिए यह न्यायिकों का नियम है कि कोई विषय का ज्ञान होने के लिए जिसे घटका ज्ञान होगा अर्थ और इंद्रिय का संकर्ष होगा विषय इंद्रिय संिकर्ष होगा इंद्रिय मन के साथ संयोग होगा तो क्योंकि इंद्रिय सब द्रव्य है मन भी द्रव्य है तो इंद्रिय और मन में तो संयोग होगा किंतु इंद्रिय विषय में सर्वदा संयोग होगा ऐसा बात नहीं रूप का ज्ञान होगा तो रूप द्रव्य नहीं तो संयोग नहीं हो पाएगा संयोग द्रव्य द्रव्ययोर एवं संयोग इंद्रिय विषय में कुछ अन्य सन्निकर्ष हो सकता है किंतु इंद्रिय और मन में तो संयोग ही होगा और मन आत्मा में भी संयोग ही होगा दोनों द्रव्य है होने से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब आत्मा में उत्पन्न होंगे किंतु आत्मा और मन का संयोग होने पर ही आत्मा में उत्पन्न होगा तभी आप उपलब्धि कहते हैं उपलब्धि साधन इंद्रियम मन कहते हैं तो अगर आप इंद्रिय शब्द नहीं कहेंगे सुखादि उपलब्धि साधना तो आत्मा संयोग है आत्मा संयोग नहीं होगा तो आत्मा में कुछ भी चीज उत्पन्न नहीं होगा तो उसमें अति हो जाएगा तो आत्मा मन संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगा मन का लक्षण क्योंकि वो भी सुखादि उपलब्धि का साधन है वो सही होगा इसलिए इंद्रिय कहना पड़ेगा और ठीक है कहिए उपलब्धि साधनम हम इंद्रिय क्योंकि चक्षु में जाएगा जो चक्षु है वो इंद्रिय है उपलब्धि साधन है उसमें अति like हो जाएगा इसलिए वारण करने के लिए सुख सुखादि उपल उपलब्धि इंद्रिय सुखादि उपलब्धि का साधन और इंद्रिय ये चक्षु नहीं होगा कोई वाह्य इंद्रिय नहीं होंगे दीपिका में प्रथम पंक्ति में दिया स्पर्श रही तत्व सती क्रियावत्व मन सो क्रियावान कौन होंगे जो परिच्छि परिमाण पृथ्वी जल तेज वायु मन इतने परिचिन्न परिमाण वाला है और वो चार जो है पृथ्वी जल तेज वायु वो स्पर्श वाले हैं इसलिए स्पर्श रही तत्व सती क्रियावत्व कर देंगे ये मन का लक्षण हो जाए तो होने से ये और कहीं और जाने का नहीं है अच्छा। क्रिया वो पांच है तो स्पर्श रही चार है हो गया तो बिहू में कैसे क्रिया होगा जो ठोस भरा रहेगा ना उसमें वो हिल चल नहीं होगा कुछ अच्छा चौवालिस पृष्ठ देखिए। अच्छा अच्छा तिरालीस का अंतिम से है वो तत्स तो से अच्छा देखिए दीपिका में नीचे से द्वितीय पंक्ति तिरालीस में मनसो विभुत्व आत्मा मन संयोग से असामवाहिक कारण से अभाव ज्ञान अनुपत्ति प्रसंगात मन अगर विभू होगा तब आत्मा और मन का संयोग ये नहीं होगा आत्म मनोसंयोग कोई भी ज्ञान के प्रति असमवाण होता है मन भी विभू हो जाएगा आत्मा भी विभू है तिर मिला ना आपको नीपिका अच्छा, नीचे से द्वितीय पंक्ति मनो अगर विभु होगा आत्मा मनोसंयोग नहीं होगा नहीं। क्यों आगे कहते हैं आत्म मनोसंयोग होने से ज्ञान होता है मनो विभू हो जाएगा तो आत्मा मनोसंयोग नहीं होगा तो कोई भी ज्ञान नहीं हो पाएगा इसलिए मनो को परमाणु लो मानते हैं तो कहेंगे नच विभु द्व संयोग अस्तु कहेंगे मनो को विभू मानिए आत्मा मनो दोनों विभू का संयोग होगा विभू सब नित्य होते हैं अगर ये दोनों को आप विभू मानेंगे इनका संयोग तो हमेशा रहेगा ही रहेगा तो सर्वदा ज्ञान होगा ही होगा तो होने से तत्सयोग नित्यत्व सुसुप्त अभाव प्रसंग विभू तो नहीं माने अभी परमाणु मान लिए तो भी तो नित्य है तभी तो, तो संयोग सर्वदा रहेगा तो तभी तो सर्वदा ज्ञान हो तो सुसुप्त अभाव प्रसंग समान रहेगा कहते तो पूरी तत्व पूरी तत्व व्यतिरिक्त प्रदेशे है आत्म मन सर्वदा विद्यमानत्व अगर मन को आप विभु मान लेंगे मनो पूरी तत्व के अंदर में भी रहेगा बाहर में भी रहेगा तो पूरी तत्व बहिर्देश रहने से संयोग होने से ज्ञान होता है भू मानेंगे तो सर्वदा पूरी तत्व तो बहिर्देश में आत्मा मनो का संयोग रहेगा सर्वदा ज्ञान होगा तो सुसुक्ति नहीं होगा किंतु कि मन को अनु मान लेंगे यदा मनो पूरी नाडियम नाड्यम प्रविशति तब सुसुक्ति होता है उस समय में जब पूरी का अंदर मनो चला जाएगा तब मनो आत्मा का संयोग रहेगा किन्तु पूरी तत्व बहिर्देश संयोग रहेगा क्या नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं होगा नियम यह है पूरी तरह तो बहिर्देश आत्मा मनोष्ययोग ज्ञान के लिए हेतु है तो मुक्त में भी नहीं होगा क्योंकि उसका उसका तो पूरी तय तो बहिर्देश हो जाएगा क्योंकि उसमें उसका, उसका पूरी तत् तो रहेगा नहीं शरीर नहीं रहेगा दूसरा इसलिए कि शरीर अवच्छेदन ये भी लगाना पड़ेगा पूरी तय तो बहिर्देश पूरी तय तो बहिर्देश पर्वत में हो मनो तो कहेंगे नहीं शरीर होना चाहिए पूरी से बाहर शरीर के अंदर आत्मा के साथ संबंध होगा तो ज्ञान होगा इसे उनका सब बना करके रखे हैं, सबका प्रक्रिया बना करके क्योंकि प्रश्न होगा उसको उत्तर देना पड़ेगा तो इसलिए ये प्रक्रिया बना करके रखे हैं सर्वत्र अलग अलग प्रक्रिया है तो प्रक्रिया से विचार करते करते धीरे धीरे जब अंत हो जाएगा सारे शांत हो जाएगा तो कहेगा हाँ हो गया तो नहीं होगा सहस्र प्रश्न बनते रहेंगे शंकरचार्य केशव वादराया